वैसे स्वाति को साफ तौर पर विक्रांत के इतने ज्यादा गुस्से में होने का कारण समझ में आ रहा था उसे पता था कि नैना के अचानक से गायब हो जाने की वजह से ही विक्रांत काफी डिस्टर्ब चल रहा है वो बहुत डिप्रेशन में है और इसी डिप्रेशन को वो अब हैंडल नहीं कर पा रहा है ठीक है ठीक है मैं अब ठीक हूं अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है विक्रांत ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा मुझे वो आदमी पसंद नहीं आया इसलिए मैंने उसे पीट दिया देखो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं एक जो सिर्फ बोलना जानते हैं और एक सिर्फ करने पर यकीन रखते हैं मैं दूसरे टाइप वाला हूँ जो चीजें मुझे पसंद नहीं आती उसे फिर मैं अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ लेकिन सर स्वाति काफी चिंतित होते हुए बोली सर वो आदमी लीडर गायतोंडे का लड़का है वो तो बहुत पावरफुल आदमी है और उसने नवजोत कालरा को भी बुलाया है बहुत नामी वकील है बाल की खाल निकाल देता है भले ही उसने अभी अपना जुर्म कबूल कर लिया है लेकिन फिर भी ये नवजोत कालरा कोर्ट में ले जाकर उसे निर्दोष साबित कर देगा ऊपर से पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर बयान लेने का आरोप भी लगा देगा तर आपको भी बहुत हो सकती है। वो आपके ऊपर भी चार्ज लगा सकता है एह, करने दो जो उसे करना है विक्रांत बिल्कुल बेफिक्र था उसने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा अभी मुझे जाना है बहुत काम पड़ा है करने को इसके बाद विक्रांत क्लिनिक से निकल कर बाहर आ गया लेकिन फिर भी अभी इस केस का मुख्य आरोपी सूरज मेहता के भाई रवि मेहता को ही माना जा रहा है मोहनी को भी सजा हुई है लेकिन फिर भी रवि मेहता को ज्यादा गुनाहगार माना जा रहा है क्योंकि साजिश रचने की शुरुआत पहले उसी ने की थी अब देखो कोर्ट से क्या फैसला आता है उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा हालांकि अभी मेहता सिस्टर्स के मर्डर के केस का फैसला आने में काफी टाइम लगने वाला था ये काफी पेचीदा केस था और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सभी को कोर्ट के ट्रायल से गुजरना पड़ेगा यहाँ से निकलने के बाद विक्रांत सीधे उस ऑफिसर के पास पहुंच गया जिसका एड्रेस उसे अभी पनवेल ब्रांच के ब्यूरो चीफ ने दिया था विक्रांत उनसे मिलने के लिए पहुंच गया था लेकिन ये भी दुखद संयोग ही था कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और इस वजह से उन्हें ज्यादा कुछ याद भी नहीं था विक्रांत उनसे नैना के बारे में कुछ सवाल करना चाहता था लेकिन अब उन्हें कुछ भी याद नहीं था इसके बाद विक्रांत वहां से भी लौट आया ऐसा लग रहा था कि उसे आज भी नैना के बारे में कुछ भी पता नहीं लगने वाला था वो दोपहर तक एक जगह से दूसरी जगह नैना के बारे में पता लगाने के लिए घूमता रहा लेकिन फिर भी उसे कुछ भी पता नहीं चला अंत में वो हार कर उस जगह पर भी पहुंच गया जहां पर आज उसका डुप्लीकेट टास्क होने वाला था उसे अब आखिरी उम्मीद इस डुप्लीकेट टास्क से ही थी विक्रांत की उम्मीद थी कि हो सकता है कि इस टास्क की मदद से ही हो सकता है कि नैना के बारे में कुछ पता लग सके क्यूँकी विक्रांत को आज कोडवर्ड में अदृश्य शक्ति ने पानी शब्द भी दिया था पानी का लड़की से था ऐसे में विक्रांत को लग रहा था की शायद उसे इस डुप्लीकेट टास्क की मदद से ही कुछ पता लग सके लेकिन जब विक्रांत को यह पता चला कि यह डुप्लीकेट टास्क सिटी हॉस्पिटल में होने वाला है तो उसकी ये उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी क्योंकि तो विक्रांत इस हॉस्पिटल से भली भांति परिचित थाट टास्क के टाइम के पहले ही यहाँ हॉस्पिटल में पहुंच चुका था उसका डुप्लीकेट टास्क सिटी हॉस्पिटल के ऑर्थो डिपार्टमेंट में होने वाला था विक्रांत पहले भी इस हॉस्पिटल में आ चुका है पहले जब वो रॉ के एक्स एजेंट के साथ भिड़ा था और जब घायल हुआ था तब उसका इलाज इसी हॉस्पिटल में हुआ था विक्रांत यहाँ पर हफ्तों पड़ा रहा था अरे विक्रांत सर आप फिर से यहाँ वहां के एक मेडिकल स्टाफ ने विक्रांत को देखते ही कहा विक्रांत को याद आया कि इसी हॉस्पिटल में जिया भी काम करती है वो यहाँ पर हेड नर्स है विक्रांत मनी मन सोचने लगा कि भगवान मैं तो नैना को ढूंढने के लिए निकला था और अब ये जिया को क्यों भेज दिया कहीं नैना की जगह पर भगवान मेरे लिए जिया को तो नहीं भेज रहा है या मजाक बना रखा है बहुत दिन बाद दिख रहे हो कैसे हो जैसे जिया की नजर विक्रांत पर पड़ी उसने तुरंत ही विक्रांत से सवाल किया जिया हमेशा की तरह आज भी बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी जैसे ही उसकी नजर विक्रांत के माथे पर लगे बैंडेज पर पड़ी उसने हड़बड़ाते हुए कहा अरे क्या हो गया तुम्हें चोट कैसे लग गई आ जाओ मैं पट्टी लगा देती हूँ कुछ पेन भी ले लो दर्द कम हो जाएगा नहीं नहीं मैं मैं ठीक हूँ तुम टेंशन मत लो विक्रांत ने जवाब दिया अच्छा अब तक तुम गायब कहा हो गए थे मैं तुम्हें कॉल भी कर रही थी कुछ दिन पहले लेकिन तुमने कॉल ही नहीं पिक किया लग रहा है बहुत बिजी चल रहे हो हाँ वो डॉक्टर ने मुझे टांका लगा दिया है बोला है उसने कि दो तीन दिनों में सब ठीक हो जाएगा विक्रांत का दिमाग इस वक्त कहीं और लगा हुआ था वो जिया की बातों का सीधा जवाब भी नहीं दे रहा था न जाने के विक्रांत के साथ हमेशा ऐसा होता है जब भी वो जिया से बात करने जाता है तो वो काफी नर्वस हो जाता है अजीब बातें करने लग जाता है मैडम पेशेंट नंबर चार फिर से चिल्ला रहा है उसको होश आ गया है आप देख लीजिए प्लीज किसी दूसरे नर्स के चिल्लाने की आवाज आई उसने जिया को बुलाते हुए कहा ओह आ गई आ गई जिया ने हड़बड़ी में कहा और फिर विक्रांत के पास से जाने लगी जाते जाते उसने विक्रांत को इंतजार करने के लिए भी कहा विक्रांत बस पांच मिनट प्लीज मैं आ रही हूँ बस हाँ, हाँ आ जाओ जिया के जाते विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जिया से बात करते टाइम इतना नर्वस क्यों हो जाता है बेशक जिया पिछले जन्मे विक्रांत की गर्लफ्रेंड थी और वो उससे बेहद प्यार भी करता था लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। अब विक्रांत सिर्फ नैना से प्यार करता है और नैना के अलावा वो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता है हट हटो, हटो। एक एक लेकर भागती हुई नजर में हो गया और फिर कुछ ही सेकंड में ये स्ट्रेचर उसकी नजरों से गायब हो गया फिर विक्रांत चलता हुआ दूसरे कोरिडोर में आ गया वहाँ पर तो काफी भीड़ थी पूरे कॉरिडोर में मरीजों के बेड लगे हुए थे और नर्सेज इधर उधर दवाईयों और इंजेक्शन से भरा हुआ ट्रे लेकर घूम रही थी पूरे वार्ड से दवाइयों की महक आ रही थी विक्रांत पूरे सीन को देख रहा था तभी उसे फिर से अपने टास्क की याद आ गई तो उसने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला और फिर ढूंढने लगा अभी विक्रांत ने अपना फोन बाहर निकाला था कि उसे अचानक से एक नर्स एक लेडीज पेशेंट के हाथों में इंजेक्शन लगाती हुई नजर आई उस औरत के बेड के पास में ही एक आदमी भी बैठा हुआ था वो आदमी उस औरत की तरफ ध्यान से देख रहा था और बीच बीच में हसे भी जा रहा था देखने में ही वो आदमी काफी नशे में लग रहा था विक्रांत आराम से खड़े होकर उस औरत के हाथों में इंजेक्शन लगते हुए देखने लगा। इंजेक्शन लगा रही नर्स भी काफी नर्वस दिख रही थी ना जाने क्यों उसके हाथ इंजेक्शन लगाते वक्त बहुत कांप रहे थे उसने एक बार जैसे ही इंजेक्शन उस औरत के हाथ में लगाने का प्रयास किया उसका हाथ डगमगा उठा वो दर्द से चीख पड़ी आराम से दर्द हो रहा है बेड पर लेटी हुई लेडीज पेशेंट दर्द से चिल्ला पड़ी यस yes, मैडम करती हूँ फिर से उस नर्स ने उस लेडीज के हाथों में इंजेक्शन लगाने का प्रयास किया लेकिन इस बार भी उसका हाथ लड़खड़ा गया और फिर से इंजेक्शन गलत ढंग से उस पेशेंट के शरीर में चुप गया अरे आ, पहली बार इंजेक्शन लगा रही है क्या तुम लगाना आता है अभी वो आदमी पेशेंट के बैड के ठीक सामने चेयर पर बैठा हंसे हाँ ही जा रहा था सॉरी आई एम सॉरी मैडम आपका हाथ उधर हो गया था ना मैं मैं करती हूँ फिर से उस नर्स ने अपनी गलती की माफी मांगते हुए इंजेक्शन लगाना शुरू किया छोडो छोडो। तुम चोड़ो। यहां मैं अपना इलाज करवाने आई गुस्से से चिल्लाते हुए कहा वही उसके साथ आया हुआ आदमी अभी भी उसके सामने कुर्सी पर बैठा हसे ही जा रहा था देखने में वो कोई पागल सा लग रहा था आई एम सॉरी सॉरी मैड मैं ही यहां सब को इंजेक्शन लगाती हूँ बट आई एम सॉरी करती हूं। नर्स ने माफ़ी मांगी और फिर से वो उस औरत के हाथ में इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ी लेकिन तभी उसके शरीर के बाईं तरफ के हिस्से पर एक जोरदार लात आकर पड़ी जिससे वो नर्स अपने साथ ही दवाइयों की ट्रे लेकर जमीन पर धराशायी हो उठी